बालकांड आध्यात्मरायण बाल्कांडम रहात्मनो मय सात्थित तवा नद्भक्तिनाय नया दातव्य महिंद्रादीराज तो हे यह परम रहस्य मुझे आत्मस्वरूप राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना श्री महादेव उवाच एक तत्तेम देवे श्री रामहृदयमया अतिगोह्यतम हृदय पवित्रम पाप शोधनम श्री महादेव जी बोले हे देवी मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय हृदयहारी परम पवित्र और पापनाशक श्री राम हृदय सुनाया है साक्षाद्रामेण कथित सर्वेदातसंग्रह या पठे सतत भक्तिया स नात्र संशयः हे देवी मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय हृदयहारी परम पवित्र और पापनाशक श्री राम हृदय सुनाया है साक्षाद्रावेण कथित सर्वेदात संग्रह या पठे सततम नात्र संशयः समस्त वेदांत का सार संग्रह साक्षात श्री राम जी का कहा हुआ है जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है वह संदेह मुक्त हो जाता है ब्रह्महत्यादि पापा संदेहो रामस्य रामचनम यथा इसके पठन मात्र से अनेक जन्मों के संचित ब्रम्हत्यादि समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं क्योंकि श्री राम के वचन ऐसे ही हैं योति भ्रष्टोति पापी परधन परेशुवा तेय ब्रह्मघ्न मता पितृवध निरत योग बृंदपक यपूज्याम पढ़ति च हृदय रामचंद्रस्य भक्त्या योगींद्रैरप्यलभ्यम पदमीह लभते सर्वदेव सपू्यम जो कोई अत्यंत भ्रष्ट अतिशय पापी परधन और पर में सदा प्रवृत्त रहने वाला चोर ब्रह्महत्यारा माता पिता का वध करने में लगा हुआ और योगी जनों को अहित करने वाला मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस श्री राम हृदय का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को प्राप्त होता है जो योगी राजों को भी परम दुर्लभ है ये श्रीमद्आध्यात्म रामायणे उमा महेश संवादे बालकांडे श्री रामहृदय नाम प्रथम सर्ग